है ना मिल गया भगवान सबको बसमी करने वाले हैं सबको तो सबको बसमी करने वाले हैं सबको बसमी करने वाले अर्थात सबका इच्छा के अनुसार उपयोग करने वाले है सर्वस्वी है ना इसका क्या अर्थ है तो अर्थ तो उस दिन लिखा हुआ सर डे पुस्तक में लिखा है सबसे सबको बसमी करने वाले है सबको बसमी करने वाले मतलब सबका अपनी इच्छा के अनुसार सबका उपयोग करने वाले है क्या था करते हैं? है सर्वस्व सबको भश में करने वाले अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार सबका उपयोग करने वाले हैं और अपनी इच्छा के अनुसार सबका उपयोग कर कौन करता है इसलिए वो क्या कहलाएंगे? सेसी? क्या कहलाएंगे? लाएंगे सर्वस्व अलग है सर्वस्व ईशाना मतलब सब पर शासन करने वाले अर्थात सबका नियमन करने वाले ईशाना ऐसी नियामक सिद्ध होते है भगवान ईशाना पे क्या सिद्ध होते हैं सबका हाँ, सब, सब प्रशासन करने वाले सबका नियम करने वाले ईशाना पर से नियामक सिद्ध होते हैं सर्वस्त बसी है सबको बस में करने वाले अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार सबका उपयोग करने वाले अपनी इच्छा के अनुसार सबका अपनी इच्छा के अनुसार सबका उपयोग करने वाले कौन है इसलिए क्या कहलायेंगे कौन होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार सबका उपयोग करता है ना तो वसी कर अपनी इच्छा के अनुसार सब अपनी क्या है कि सबको बसने करने वाले अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार सबका उपयोग करने वाले अर्थात वसी से क्या कहे जाते हैं भगवान से बारी में नुँ। तो वो तो वो यहाँ पसंद मत लाइए है ना उत्कर्षता वाला लक्षण तत्व में बताया नहीं इसमें दिया हुआ है समझिए हाँ वो यहाँ मत घटाइए वो पहले इसको समझिए है, है ना पहले इसको समझिये वो वो दूसरा लक्षण है अब न तो सब जो है ना ये किसके हैं परमात्मा के तो सब के द्वारा उत्कर्षता किसको प्राप्त हो रही है परमात्मा के? जिसको उत्कर्षता का मतलब है यहाँ आपको संक्षेप में बता दे प्रसन्नता संक्षेप में बता रहा हूँ हर जगह ये नहीं घटेगा क्योंकि जी स्वामी के पास जो पदार्थ होते हैं उससे किसको प्रसन्नता होती है प्रसन्नता से लग जाएगा पर नहीं घटेगा बाई तरफ जो लिखा है ना विस्तार से उसमें घटेगा नहीं सब जगह वहाँ जो घटता है वो वही लिख दिया मैंने अब ध्यान देना तो सर्वस्वी हमने यथेष्ट दिया ऐसा यही ये लक्षण है तत्व से हमने केवल इसी को समझाया है उत्कृष्टता शब्द इसमें नहीं आया है, है ना छोटी पुस्तक है इसलिए सरलता से है कि इच्छा के अनुसार उपयोग करने वाले को क्या कहते हैं सेसी वसी का से बसने करने वाला अर्थात इच्छा के अनुसार सबका इच्छा के मतलब इच्छा के अनुसार सबका उपयोग करने वाला सबसे सी तो वसी से क्या कहा जाता है आ, परमात्मा का हाँ परमात्मा वसी पद पर से परमात्मा शेसी कहे जाते हैं तो वसी हो गया परमात्मा स्वरू कैसा हो जाएगा स्वरू कैसा हो जाएगा उनका हाँ स्वर मतलब चेतन अचेतन सब चेतना चेतन सब उनके क्या बन जाएंगे शेष जायेंगे सब बन जाएंगे शेष और परमात्मा क्या बनेंगे बनेंगे तो ये ध्यान देखना ये बृहन उपनिषद जो है ना सर्वस्वती इसके द्वारा परमात्मा को शेषी कहा गया ना और तैतृ नारायण उपनिषद वही पर है पति निस्वस्थ यहाँ पति करते शेषी पति कौन होता है जो इच्छानुसार उपयोग करें तो पति का क्या अर्थ है शेषी और एक बात कौन लिखिए ज्ञानानंद मयस्त आत्मा ज्ञानानंद मय तू आत्मा समझी कर लिखे ज्ञानानंद मयस्वात्मा ज्ञानानंद मयस्वात्मा से सो ही परमात्म क्या ज्ञानानंद मयस्वात्मा ज्ञानानंद मयस्वात्मा है य। य। तो ना मतलब ज्ञानानंद मय तू इसका मतलब है ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप आत्मा तो ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा का शेष है परमात्मा का शेष है परमात्मा का शेष कौन है परमात्मा का शेष है आत्मा परमात्मा ना नष्टी एक वचन है, आत्मा। आत्मा है नहीं ना तो परमात्मा का शेष क्या है और आत्मा कैसी है ज्ञानानंद स्वरूप बताइए इसमें परमात्मा भी ज्ञानानंद स्वरूप है आत्मा भी ज्ञानानंद स्वरूप है तो मतलब ज्ञान ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा परमात्मा का क्या है शेष है ये शेष शब्द है ये पंच रात्र आगम का है ये पंच रात्र आगम है ना आगम जैसे क्या वेद इतिहास पुराण है ऐसी आगम शास्त्र भी है ना वही खाना आगम पंच रात्र रात आगम ऐसे बहुत से आगम शास्त्र हैं आगम पंच रात्र आगम का वचन है ये और सर्वस्वी से भी भगवान क्या कहे जाते हैं सी कहे जाते हैं बातें समझ और सर्वस्व ईशाना गर्थ है कि सब पर शासन करने वाले अर्थात सबका नियमन करने वाले तो सर्वस्व ईशाना से भगवान क्या कह जाते हैं नियमन और सर्व क्या हो जाएगा उनका नियम नहीं है न तो अब देखना कि जो जो शास्त्र भगवान को जो शास्त्र आत्मा को ज्ञान स्वरूप बताता है वही शास्त्र आत्मा को परमात्मा का श्रेष्ठ बताता है नहीं बताता है, है? अब जो लोग ऐसा कहते हैं ना जब ये ज्ञानानंद की चर्चा आएगी तो बोले वेदांत हो गया शेष आ गया तो महंगे भक्ति हो गया पैसा क्या हो गया तो सभी नहीं तो ये सब तो क्या है कि अध्ययन की कमी अध्ययन की कमी परंपरागत अध्ययन न होने से सब है ना एक ही शास्त्र जो है ज्ञानानंद बताता है वही क्या बताता है कि जीव आत्मा भगवान का विशेष है और वही शास्त्र अपने शास्त्री सा भक्ति से मुक्ति बताते अलग नहीं भक्ति शास्त्र अलग नहीं है है ना हाँ सब श्रुति का अनुरूपास्त्र अलग है और वेदांत अलग है तो भक्ति फिर तो क्या होगा श्रुति का अनुरूप हुआ क्या वो वैसा नहीं कहना चाहिए वो अध्ययन की कमी होने से परंपरा परम्परागत वैष्णव परम्परा है अध्ययन न करने से ये सब कमी आ जाती है लोगों में अलग अलग करने लगते हैं ये सब से भी बता रहा है अच्छा और उसका वगैरह आप देख लेना फिर आपसे जिताओ तो फिर आपसे सोच लेना है ना हाँ उसकर् सता सावधानी से पढ़ेंगे तो लगेगा और सीख ना तो इससे आपको क्या समझ में आएगा से से सी भाव है ना अच्छा अब ध्यान देना तो आत्मा किसका शेष है परमात्मा का है ना अच्छा और नियमिया भाव देख लेना धारे धारक भाव देख लेना है ये देख लेना और ये देखिए थोड़ा पहले की एक बात बताई देते है आत्मा सांकर में आत्मा को ज्ञान कहा जाता है की आत्मा ज्ञान है ज्ञान रहे तो रहेगा ज्ञान तुम मानेंगे तो ज्ञान तो नहीं मानेंगे तो ज्ञान कैसे है ज्ञान कैसे है अच्छा और यदि ज्ञान है तो वो सत्य भी हो जाएगी सत्यम ज्ञान अनंतम भ्रम यदि ज्ञान कहेंगे ज्ञान है तो वो सत्य भी है और अनंत भी है तो भी एक आत्मा तीन रूप है क्या इसलिए क्या कहा जाता है सत्य कहा सत्य पद का सत्य कहा जाता है असत्य व्यावृत व्यावृति कराने के लिए सत्य क्यों कहा जाता है असत्य से हाँ और ज्ञान क्यों कहा जाता है जड़ से व्यावृत्ति कराने के लिए जड़ से और परिछिन क्यों कहा जाता है अनंत क्यों कहा जाता है परिछन्न्य से व्यावृति कराने के लिए मतलब बात समझिए यदि कहें कि आत्मा ज्ञान है क्यों सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म में ज्ञान कहा गया तो आत्मा ज्ञान है आत्मा ज्ञान है तो आत्मा को आनंद कहा गया आनंद भी है सत्य कहा गया सत्य भी है तो एक ही आत्मा तीन रूप हो सकती है तब क्या कहा जाता है सत्य कहा जाता है क्यों असत्य व्यावृति कराने के लिए असत्य कौन है विषाणी सस विषाण कैसा है असत है तो असत्य से व्यावृति कराने के लिए उसको सत्य कहा जाता है वो सत्य है थोड़ा माना जाता है सिद्धांत में उसके तो कोई शब्द ही नहीं है देते हैं सत्य शब्द शब्दी उससे कहा नहीं जाता है कोई शब्द नहीं तो असत्य क्यों कर... सत्य क्यों कहते हैं असत्य व्यावृति के लिए और ज्ञान क्यों कहते हैं जड़ से हाँ ज्ञान है ऐसा नहीं कहेंगे ज्ञान है तो ज्ञानत्व मानने क्या और ज्ञानत्व के बिना भी ज्ञान हो सकता है क्या यदि ज्ञानत्व के बिना ज्ञान हो जाए तो दूसरे को ज्ञान मान लो तो ज्ञान क्यों कहा जाता है जड़ से व्यावृति के लिए घटा दी जड़ है और अनंत क्यों कहा जाता है अनंतत्व के कारण अनंत होने से परिचीन्य से व्यावृति के लिए ज्ञान है क्या आप उसको मत में जड़ से व्यावृत्ति के लिए ही तो ज्ञान कहते हैं और नई जड़ से व्यावृति के लिए क्या कह देगा ज्ञान प्राग भाव अधिकरण और ज्ञानिकरण व्यावृत्ति ज्ञान तो ये भी करते हैं व्यावृत्ति वो भी करते हैं ज्ञान माननी नहीं ज्ञान तो विशिष्टा वित्त वो है विशिष्टा तो चीजें को ज्ञान है बोले हाँ उसमें ज्ञान रहेगा बोले हाँ रहेगा क्या हो जाता है क्या जाएगा ज्ञानत तो कहें कोई विकार विकार नहीं है ज्ञानत उसका सामर्थ है सामर्थ से कोई वस्तु बिकारी नहीं होती है ज्ञान तो उसका सामर्थ है ज्ञान में रहने वाला ज्ञान तो क्या है उसका स्वयं प्रसाद करके उसको नष्ट कर दी जल जो है ना किसी में पत्ते में प्रविष्ट करके नष्ट करता है तो पत्ता विकार वाला हो जाता है आत्मा में ऐसा कोई विकार नहीं है समझ गया ज्ञान है वहां पर कहा जाता है लेकिन वास्तव में वो ज्ञान भी नहीं है ध्यान रखिएगा हम्म मत में इसलिए उनकी तो बराबर हैं दोनों दोनों बराबर है विशेषता भी कह देते हैं का आत्मा नैयायिकते है क्यों कह देते हैं क्योंकि क्यों, क्यों? नहीं खंडन के लिए कह देते है फिर वो तो ज्ञान मान ही नहीं सकता है और ना शंकर ना मतावलंबी ज्ञान कैसे मान सकते ना ये मान सकते ज्ञान तो वास्तु भी यही मानता है उसको भोग ज्ञान कहा जाता है नहीं यदि है तो सत्य भी है तिंगरू है क्या यहाँ तो कहेंगे सब है वही उसको सत्य भी हम कहेंगे सत्यत्व भी है अनंतत्व भी है जो तो परमात्मा के लिए शब्द है सत्य हम ज्ञान अनंतम है ना अनंत परमात्मा है के सब कुछ है उनमें वो तो अनंत विशेषणों से विशिष्ट है एक दो क्या सब कुछ उसी में है हमें कोई वादा नहीं सब मानने में श्रुति सिद्ध पदार्थ को मानने में यहाँ कोई बाधा हाँ उत्तर्क से जो मानते हैं ना वो गौरव लाघो सब सोचते हैं ये श्रुति सिद्ध पदार्थ को मानने में कोई बाधा नहीं है ये ध्यान रखीजेगा वो की चलती नहीं होगी कहीं दी सब चुराई की भाषा है फिर कहने लगेंगे या तो वाचो निवर सं कोई सब्जी उसके लिए नहीं है फाल तो सब पाते हैं तो ज्ञाने फिर ज्ञान है फिर दूसरे को कहते हो कांच के घर में रहने वाले को दूसरे को पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए एक दो पत्थर अपने ही घर पे पड़ गए तो क्या होगा <laughs> अच्छा तो लोग कहते ना ज्ञान तो वो हमने आपको बताया ध्यान देंगे तो हम आपको क्या बता रहे हैं शेष है तो अब इसी को थोड़ा सा समझ करके आगे चलते हैं तो शेष शास्त्री तो उसको शेष कह रहे हैं ना शास्त्री क्या बता रहे हैं और ज्ञानानंदमयया ज्ञानानंदमय आत्मा इसे ज्ञानानंद स्वरूप भी बता रहे हैं है ना हरणन से ज्ञान स्वरूप कहा गया था तो ये ज्ञान स्वरूप भी बता रहा है आनंद स्वरूप भी बता रहा है आत्मा आनंद रूप है तो आत्मा की आनंद रूपता की सिद्धि के लिए कहा जाता है है ना? और भी कहते हैं आत्मा आनंद रूप है किसी को अपना स्वरूप कभी प्रतिकूल कैसा लगता है, है? है अनुकूल लगता है तो अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला आत्मा ज्ञान रूप है ना तो अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही क्या है आनंद है और आत्मा हमेशा अनुकूल रूप से अनुभव में आती है है ना विषय ज्ञान तो कभी अनुकूल होते कभी प्रतिकूल होते विषय ज्ञान कभी विषय ज्ञान कभी सुखरूप होते आत्मा हैं अनुकूल में ये भी है पर वो सुसुपती अच्छी तरह समझ में आता है इसलिए वहां लिया था चलते है तो धार्व भी हो गया था और आपका क्या हो गया था शेषत्व चल रहा था तो ये देखना तो ये था यथेष्ट यथेष्टनयोग कि इच्छा के अनुसार उपयोग के योग्य कौन है आत्मा तो इच्छा अनुसार क्या अर्थ है उपयोग के बिनियोगा तो इच्छा के तो अनुसार तो उपयोग के योग्य यथेष्ट बिनियोगा अर्घ्यवा लगाएंगे तो क्या होगा होना इच्छानुसार उपयोग के योग्य होना किसका आत्मा का किसके समान चंदन कुसुम और आमूल आदि के समान भोक्ता चंदन कुसुम और ताम्बुल का जैसे चाहे भोग करे जैसे चाहे वैसा उपयोग करे उसमें उनकी कोई इच्छा है आत्मा की भी अपनी कोई इच्छा? आ, अपना कोई अभिप्राय नहीं है परमात्मा जैसा चाहे वैसा उपयोग करे, ये ध्यान रखना और जो अपनी इच्छाएं अपनी वासनाएं खड़ी हैं क्यों? अनादि अज्ञान के कारण अनादि कर्मों के कारण कर्म खड़े ये नहीं हो तो आत्मा कह कोई है ऐसा नहीं है वो तो परमात्मा जैसा चलाए वैसा है परमात्मा ये ध्यान रखना अपना कुछ भी नहीं है जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो स्पष्ट रूप से अपने शेषत्व का साक्षात्कार करते हैं जो ज्ञानानंद आत्मा है वही जैसा है शेष भगवान का अब देखना यथेष्टनियोकारष से लक्षणम है ना और दृष्टान क्या चंदन तो कुसुम हो ताम्बुल चंदन कुसुम ताम्बुल का तो जीव भी जैसा क्या वैसा उपयोग करे है ना ये तो ध्यान देना यह है कि चंदन कुसुम और तामूल जो आत्मा के शेष है वो स्वाभाविक किसके कारण उपाधिक के कारण शेष मान रखा है और परमात्मा का शेष सब कुछ कैसा है स्वाभाविक बता आती समझ में यथेष्ट विनियोगा सब शब्द करते थे इच्छा के अनुसार उपयोग के योग्य पदार्थ श्रेष्ठ शब्द से कहा जाता है क्या श्रेष्ठ शब्द से कौन कहा जाता है इच्छा के अनुसार उपयोग के योग्य पदार्थ है ना या इच्छा के अनुसार उपयोग के योग्य वस्तु शेष शब्द से कही जाती है लग जाएगा समझ में सिद्ध है हुँ। हुँ। हुँ। में आता ना ममई वांसो जीव लोग जीव भूता सनातना तो कहीं स्वरूप होता है नंडी स्वामी प्रवचन में बोलते हैं ममई वांसो जीव लोग सनातना अंतकार का स्वरूप अंत का कहीं स्वरूप होता है तो का स्वरूप नहीं होता है अब लोग जो है न समझने वाले कहेंगे अंश होता है अव्यय अंश का क्या होता है तो यदि जीव आत्मा उसका अंश हो जाएगा तो बिनाशी हो जाएगा और परमात्मा भी कैसा है कि अंशी मतलब अव्यय वाला होगा तो बिनाशी हो जाएगा पर अर्थ अंशकार से अव्यय ही नहीं होता है ध्यान देंगे आप देखिए लोग संपत्ति होती ना लोगों की तो संपत्ति को लोग विभाजन करते हैं तो ऐसा कहते हैं यह हमारा अंश है ये तुम्हारा अंश है कहते कि नहीं कहते सुना है नहीं। अपनी इस बात का योग करते हैं ना तो सब कुछ किस में स्थित है परमात्मा में चेतन अचेतन जगत किस में स्थित है परमात्मा में तो परमात्मा चेतन अचेतन से विशिष्ट हो गए ना तो विशिष्ट वस्तु के एक भाग को अंश कहते हैं क्या विशिष्ट वस्तु के तो विशिष्ट है परमात्मा और उसका एक भाग विशिष्ट का मतलब विशेषण विशिष्ट को जिक्र की जिसे वस्त्र से विशिष्ट हम है अब दो चार वस्त्र हैं, वस्तुएं हैं आपस में भी भाजन करो लोग ये हमारा अंश ये तुम्हारा अंश है तो अभी इससे विशिष्ट है मैं ना विशिष्ट है ना तो ये कह सकते हैं ना मेरा है, ये मेरा भाग है कहते हैं दीदी ये मेरा भाग है ये मेरा हिस्सा है ये मेरा अंश है तो मतलब विशिष्ट का मतलब क्या हुआ वस्त्र विशिष्ट जो है ना उसका एक भाग ये हुआ कि नहीं हुआ विशिष्ट का एक भाग विशेषण होता है तो विशिष्ट वस्तु एक जैसा अंश विशिष्ट वस्तु ना एक देशा विशिष्ट वस्तु के एक देश को क्या कहेंगे अंश तो अंशकार हो गया विशिष्ट वस्तु का एक देश विशिष्ट वस्तु का एक भाग अर्थात नियम में अर्थात नियम समझते हैं जिस जिस पर अपना अधिकार है जिस पर अपना हाँ जो अपने स्वामित्व वाली वस्तु है जिस पर अपना स्वामित्व है तो परमात्मा इसका नियमन करते है ना अपने तो नियाम वस्तु आत्मा ये वहां पर है तो गीता में जो है ना अंशानशी भाव जो कहा गया है वो नियम नियामक भाव है कौन सा भाव है या, या, या। हाँ विशिष्ट वस्तु के एक भाग को वंश कहेंगे विशिष्ट सब कुछ परमात्मा में है सबसे विशिष्ट परमात्मा है नहीं है उसके एक भाग क्या है ये जीवात्मा होगी ये क्या हुआ उनका एक अंश हुआ अंश का मतलब क्या है नहीं होगा तो गीता से ही सिद्ध है सिर्फ शेषी भाव अंश अंशी भाव से गीता से सिद्ध है ऐसा नहीं है। अब ये अंश सब स्पष्ट आया है निर्विशा बीच में नहीं बैठता है तो का मतलब अवयोग के अलावा वो कोई अर्थ नहीं कर पाएंगे जो परमात्मा उनके यहाँ शासक नहीं है कुछ करता नहीं है कुछ यहाँ कुछ बात आएगी नहीं नहीं? तो वहाँ दास किया ब्रह्मसूत्र में आया है, है ना अंश क्या है क्योंकि आत्माओं को नाना कहा गया है वो नाना आत्माए क्या उसकी अंश है क्योंकि ब्रह्मसूत्र का अद्वीत कैसा है ब्रह्मसूत्र को पढ़ने से पता चलेगा है ब्रह्म सूत्र का अद्वैत है कि सबका अधिकरण सबका आश्रय एक होने से अद्वैत है सूत्र के अनुसार स्पष्ट अद्वैत इस प्रकार होगा चलिए वो प्रसंगता बता दिया अब ये आत्मस्तु है ना तो ये आत्मस्वरूप के अंतिम में क्या था नियाम्यम क्या था नियाम इतना ही था अच्छा तो आत्मस्वरूप का जो वहां पर आरम्भ हुआ वो पूरा हो गया ना पूरा हुआ ना वहाँ से शेष गौतम इसको बताते हैं ध्यान देना कि जैसे गृह क्षेत्र पुत्र तो और ये क्या है कि अपना घर और खेत और पुत्र हैं ये भी लोक में क्या है कि नियम में बनते हैं ना शेष बनते हैं ना शेष बनते हैं कि नहीं बनते हालांकि औपाधिक शेष है वास्तविक शेष नहीं पर ये शेष बनते हैं ना तो ये कैसे है शेष होने पर भी ये पृथक सिद्धि होती है इनकी क्या होती है इनकी प्रथक सिद्धि मतलब प्रथक स्थिति पृथक और जैसे कि ये हमारा शीर्ष बना हुआ है तो इसकी प्रथक सिद्धि है मतलब क्या है पृथक स्थिति है ना और जो आत्मा ये बात समझ में पृथक स्थिति है ना इसकी और प्रथक सिद्धि और आदि से लेना है प्रथक पृथक प्रती तो जैसे देखना ये जो है ना वस्त्र हमारा इसकी अभी पृथक स्थिति है कि नहीं है और हमसे पृथक प्रती हो रही है नही हो रही है इसकी पृथक स्थिति किससे विशेष से, से, से प्रथक स्थिति और विशेष से पृथक प्रतीति हो रही है बताइए तो इस प्रकार इस ये जो शरीर है ना आत्मा का तो शरीर की आत्मा से पृथक स्थिति होती है बल्कि पार्थक होने पर ही इसका विनाश होने लगेगा ये शरीर ही नहीं रहेगा नष्ट होने लगता है ना तो इसकी आत्मा से पृथक स्थिति होती है और पृथक प्रती होती है पृथक मतलब उसको छोड़ करके कभी संबंध के बिना अच्छा अब ध्यान देना तो जो आत्मा है तो आत्मा की परमात्मा से पृथक स्थिति कभी होती है और आत्मा की परमात्मा से पृथक प्रतीति कभी होगी पृथक स्थिति कभी नहीं हो सकती है क्योंकि परमात्मा ही उनके आधार है परमात्मा में ही हमेशा स्थिति है तो पृथक स्थिति नहीं है और ठीक ठीक जब आत्मा का बोध होगा तो परमात्मा से पृथक बोध हो सकता है परमात्मा से पृथक बोध नहीं हो ये पृथक बोध होगा ना उनसे अलग हमें आए वो ऐसा नहीं होगा लगाइए इदम से आत्मवस्तु का मतलब ये सोचिए आप समझाते हैं जैसे घट का रूप किसमें है है? तो घट और रूप को भिन्न भिन्न जानेंगे ना घट भिन्न है और रूप भिन्न है ऐसा भिन्न वस्तु में है कि नहीं है तो ध्यान देना भिन्न ज्ञान होगा कि नहीं होगा घट और रूप का बस समझ आती है घट और रूप का कैसे ज्ञान होगा करते दे। हैं पर रूप घट से भिन्न होने पर भी रूप घट से पृथक स्थित है रूप घट से हाँ भिन्न होने पर भी वो पृथक स्थित नहीं है वो अप्रथक स्थित है उसकी अप्रथक स्थिति है कैसी उसकी तो यहाँ पर ध्यान देना भिन्न और पृथक इन शब्दों में भी अंतर है कैसे रूप घट से भिन्न है पर रूप घट से पृथक है जो लोग कहते हैं ना कि ये पृथक तो और भेद एक है तो एक नहीं इसीलिए न्याय सिद्धांत में भी पृथक को गुण माना पृथक को अलग माना और भेद को अनुन्य भावकोटी में ले गए अलग अलग हो गया ना अच्छा तो बल्कि बल्कि नयायिक भी उस तरह से नयायिक में भी उतना स्पष्टीकरण नहीं है तभी कुछ लोग कह देते हैं कि यहाँ एक मानना चाहिए भेद और पृथक तुम्हें कोई एक मानना चाहिए पर जो अलग अलग मान है उसका कारण यही है अलग मानने का जैसे हमने बताया गंध पृथ्वी में है तो गंध है अधिकरण है। और गंध क्या है आधे गंद है आपका गुण और पृथ्वी क्या है तृ है ना, ना। कि नहीं है लेकिन गंद पृथ्वी से पृथक है पृथ्वी को छोड़ कर क्या तो गंद की पृथ्वी से पृथक स्थिति नहीं है और गंद की पृथक स्थिति होगी पृथ्वी को छोड़ कर ऐसा कभी लगेगा कि पृथ्वी से अलग गंध स्थित ऐसा कभी ज्ञान होगा कि गंद की स्थिति पृथ्वी से पृथक है बताई समझ में तो वैसे ही यहाँ पर आत्मा की, पर तो तो पर की परमात्मा से पृथक स्थिति नहीं है वो पृथक प्रतीति नहीं है धेर से प्रतीति होगी आत्मा परमात्मा भिन्न है तो भिन्नवे तो प्रतीति होगी पर आत्मा की परमात्मा से पृथक प्रतीति होगी क्या ये ये ये यह अंतर यहाँ पर आता है और इसका मनन करना समझे हाँ ये है भिन्नत्व प्रतीति होगी आत्मा परमात्मा की लेकिन पृथक प्रती नहीं होगी नहीं होगी अधिग्रहण एक होने से यहाँ को अब पृथक अद्वित हो जाता है अच्छा आगे देखेंगे आत्मस्तुस्तु आत्मस्तु, आत्मस्तु और ये आत्मा गृह क्षेत्र पुत्र तथा कलत्र आदि की तरह कलत्र मतलब तो पत्नी गृह क्षेत्र पुत्र और कलत्र ये भी नियम है शेष है ना गृह क्षेत्र पुत्र पत्नी आदि की तरह पृथक लिख लो कुछ लगाई hmm. तो है, रहे है।, hmm. अच्छे लिए, है। तो अच्छा बहुत लोग इसमें पृथक और भेद में अंतर नहीं कर पाते लोग नहीं कर पाएंगे सब क्लास में सबसे पूछ लो कोई नहीं मंडेश्वर बोल लेंगे प्रसाद और तो भेद एक है बोल लेंगे आप जब पूछते ज़्यादा है मंडलेश्वर और इसलिए कहेंगे दो में एक को मानना चाहिए क्योंकि दोनों एक है ऐसा कहेंगे ऐसा नहीं प्रसाद और तो भेद अलग लगे है और नैयाई ग्रंथों से भी उतना विश्लेषण नहीं होता है माना है उन्होंने अलग अलग इसका हम कुछ रहस्य अवश्य है लेकिन उन ग्रंथों में उतना स्पष्टीकरण नहीं है इस कारण अलग अलग है ये प्रसक्त और भेद अच्छा अभी यहाँ पर आप देखो ये आत्मवस्तु गृह क्षेत्र पुत्र और पत्नी आदि की तरह पृथक स्थिति के योग्य नहीं होती है प्रथक आदि को बाद में बताएंगे पृथक स्थिति के योग्य कौन नहीं होती है आत्मवस्तु क्या एकदम आत्मवस्तु आत्मवस्तु करते आत्मा, आत्म आत्मा ये वस्तु मतलब आत्म स्वरूप, आत्मा ये पृथक स्थिति के योग्य है पृथक सिद्धि करते स्थिति के योग्य nee. किसके किस समान Gretchen, पुत्र गलत्र गलत्र, तर्था। तर्था। पुत्र कलत्र कैसे के के सिद्धि सिद्धि योग्य योग्य या क्या कहेंगे के योग्य कौन है किससे पृथक स्थिति के योग्य अपने स्वामी से अपने अपने स्वामी से पृथक स्थिति के योग्य है ना? ने? अच्छा और ये आत्मा प्रथक स्थिति के योग्य तो है किसकी अपेक्षा किससे? परमात्मा से इसे गृह क्षेत्र पुत्र कल ये अपने स्वामी से पृथक स्थिति के योग्य है तो आत्मा प्रथक की स्थिति के योग्य नहीं है किसी से आत्मा परमात्मा से पृथक स्थिति के योग्य नहीं है बताइस मन और क्या बताया था पृथक पृथ्वी की पृथक जैसे कि ग्री क्षेत्र पुत्र की पृथक प्रती होती है किससे अपने अपने स्वामी से जैसे आत्मा की पृथक प्रतीति होती है किससे पृथक प्रतीति हो सकती है इसे देखो ये देखिए ये शेष है ना हमारा अब इस पृथक प्रतीति हो रही इसकी कि नहीं हो रही किससे पृथक प्रतीति हो रही है हमसे अलग अलग समझ रहे हैं ना ऐसे ही जो है ना इस शरीर को इस आत्मा से पृथक समझ पाएंगे ऐसे ही आत्मा को परमात्मा से पृथक समझ आपस, तो प्रतीति हो सकती है आत्री आत्री भाव होने पर लेकिन पृथक्विन प्रतीति नहीं होगी लगाइए और ये आत्मवस्तु ग्री छेद पुत्र तथा पत्नी आदि का समान पृथक स्थिति और पृथक प्रती के योग्य नहीं होता है हमने बताया करते क्या इस स्थिति अच्छा सुविधा <गणति> के लिए ऐसा भी कह सकते हैं सकता है कि सिद्धि शब्द जो है ना प्रतीति प्रती में ज्ञान अर्थ में प्रसिद्ध है तो ऐसा कर लो क्या पृथक प्रतीति और आदि से क्या लेंगे पृथक स्थिति पृथक प्रती और पृथक स्थिति योग्य नहीं होता है कौन नहीं होता योग्य हाँ? आप्छा, आप्छा। किससे पृथक सिद्धि के योग्य नहीं, योग नहीं होता है किसके योग्य नहीं होता है कैसा है शरीर समान तद अयोग्यम का अर्थ है प्रथक सिद्धि आदि अयोग्यम किन्तु शरीर के समान प्रथक सिद्धि आदि के अयोग्य होता है कौन आत्मा किन्तु शरीर के समान पृथक के सिद्धि आदि के युगे दृष्टान से पृथक प्रती है शरीर की आत्मा से प्रथक प्रती तो नहीं होती शरीर की आत्मा से नहीं होती, वैसे ही आत्मा की परमात्मा से प्रथक स्थिति नहीं होती और आत्मा की परमात्मा से प्रथक प्रती लग गया किन्तु शरीर के समान आत्मा की परमात्मा से पृथक स्थिति यानी किंतु तो शरीर के समान आत्मा परमात्मा से पृथक स्थिति है तथा प्रतीति के ऐसा समझना शरीर है ना किंतु ऐसा समझना किंतु जिस प्रकार शरीर दृष्टांत है ना भी भी। जिस प्रकार शरीर आत्मा से पृथक प्रतीति के योग्य नहीं है तथा शरीर आत्मा से पृथक स्थिति के योग्य नहीं है उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से पृथक प्रती योग्य नहीं है तथा आत्मा परमात्मा से पृथक हेंगे हाँ दोनों किंतु जैसे शरीर आत्मा से पृथक स्थिति और पृथक प्रती योग्य नहीं होता है वैसे ही आत्मा परमात्मा से पृथक स्थिति और पृथक प्रती योग्य नहीं होती समझना चलो अब ये आत्मा का अनुरूपण तो हो गया ना इस तरह से कहाँ से आत्मा स्वरूपम तू से परंपरा दे इंद्री मनो प्राण बुद्धि विलक्षण ये याद कर सकते हैं हाँ और आ, इसको जो है एक बार फिर ध्यान दो बोलो दे इंद्रिय मन प्राण बुद्धि विलक्षणम दे इंद्री मन बुद्धि प्राण से विलक्षण कौन है आत्मा आत्मा है ना और ध्यान देना वो आत्मा से भी लक्षण कौन है परमात्मा ये परमात्मा को लक्षण बताया जाएगा मन प्राण बुद्धि से भी लक्षण कौन है आत्मा और आत्मा से भी लक्षण कौन हो जाएंगे परमात्मा अब अजडम देखो अजडम का अर्थ क्या था ज्ञान स्वरूपम तो अजड आत्मा को बताया ना और अजर परमात्मा भी है यह ध्यान रखना अजट दोनों है आत्मा और मतलब दोनों ज्ञान स्वरूप है और आनंद रूप भी दोनों है आत्मा और लेकिन ध्यान देना कि परमात्मा आत्मा आनंद रूप है परमात्मा आनंद रूप है परमात्मा के आनंद की अपेक्षा आत्मा का आनंद नगण या तुच्छ है ध्यान रखना है दोनों आनंद रूप है लेकिन उसका ध्यान अच्छा आनंद रूप दोनों है लेकिन फिर भी आनंद रूप आत्मा आनंद रूप परमात्मा की अधी नहीं अरदम आनंद रूपम और क्या था नित्यम दोनों नृत्य है अड़ु आत्मा है परमात्मा अड़ु नहीं है परमात्मा कैसे हाँ अव्यक्तम अव्यक्त करके क्या किया था घटपट आदि के समान चक्षु आदि के द्वारा ज्ञात ग्रह न होना तो ध्यान देना कि अव्यक्त आत्मा है और परमात्मा भी अव्यक्त है अव्यक्त दोनों हैं कौन कौन आत्मा और आत्मा और परमात्मा ये दोनों भी कैसे हैं अव्यक्त हैं और अचिंत भी दोनों हैं अचिंत भी दोनों है बताइए है इस और निर्वयोग भी दोनों है निर्विकार भी दोनों है, है ना और ज्ञान आश्रय भी दोनों है और इतना ईश्वर से नियम वो नहीं घटेगा ईश्वर में है ना वो नियामक है धारक है और है, ये ध्यान से लगा कुछ कुछ क्षमता हुई और परमात्मा के प्रकरण में परमात्मा को बताया जाएगा तो जो आत्म स्वरूप बताया गया तो यहाँ पर उसको बताते हैं परमात्मा का प्रकरण इस ग्रंथ में तीन प्रकरण है पहला क्या है आ, दूसरा अचित और तीसरा ईश्वर मतलब जीव जगत और ब्रह्म ये कह सकते हैं जीव प्रकृति और ब्रह्म ना ऐसे तीन प्रकरण हैं इसमें और तीनों प्रकरण की उपयोगिता है कैसे देहात्म बुद्धि कब निवृत होगी जब देह से भिन्न आत्मा को जानेंगे मतलब अचित से भिन्न चेतन आत्मा को जानेंगे अचित से भिन्न चेतन आत्मा को तब क्या निवृत होगा तो देहात्म बुद्धि के लिए क्या जानना पड़ेगा अचेतन से भिन्न आत्मा। तो अचित प्रकृति जो दूसरा प्रकरण है और प्रथम प्रकरण चेतना चेतनात्मा चित्त शब्द है ना चित्त जिससे दोता है वो किसका वाचक है अंतकरण की वृत्ति पर चित्त एक तकारांत है चिथी संज्ञाने में बना है तो देहात्म बुद्धि के निवारण के लिए के क्या क्या जानना होगा अचेतन और चेतन चेतन अचेतन उससे भिन्न चेतन और देखना एक होती है क्या कि परमात्मा जीव जो है ना स्वभावता परमात्मा का दास है जीव स्वभावता परमात्मा का भक्त है उनकी भक्ति करने वाला है उपासना करने वाला है जीव भगवान का शेष है तो जीव भगवान आत्मा परमात्मा के अधीन है और फिर भी वो अपने को क्या समझता है ज्ञान के कारण है स्वतंत्र क्या समझता है हाँ भक्ति कर पाता है जब भगवान को अपना उपास मानेगा अपने से बड़ा मानेगा श्रेष्ठ मानेगा तभी तो भक्ति होगी क्यों नहीं कर पाता है क्योंकि अपने को वो स्वतंत्र समझता है परमात्मा से अपना संबंधी नहीं मानता है जब परमात्मा से अपना संबंध नहीं मानेंगे तो भक्ति होगी तो भगवान के अधीन जो आत्मा है वो अपने को कैसा समझता है स्वतंत्र तो इस स्वतंत्रता क्या है उसका यथार्थ ज्ञान की ब्रह्म भ्रम तो क्या है कि अपने स्वतंत्र स्वतंत्र भ्रम की निवृत्ति के लिए किसका ज्ञान चाहिए परमात्मा का स्वातंत्र भ्रम की निवृत्ति के लिए परमात्मा के अधीन अपने स्वरूप का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान और अपने स्वामी रूप से परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए तो स्वतंत्रता स्वतंत्र के लिए परमात्मा का हालांकि बताया था शुरू में तत्व तीन को हो अथवा एक कोई विरोध नहीं है क्यूँकी दोनों से विशिष्ट ब्रह्म कितना है अद्वैत ब्रह्म है राम कृष्ण परम वंशी का नाम सुना है उनसे बड़ा कोई धरती तो शायद हुआ नहीं है होना भी नहीं है बहुत बड़े महात्मा थे तो उनके पास ज़्यादा किसी ने पूछा महाराज ये सब चर्चा चलती रहती थी हमको केवल अद्वैत अद्वैत और विशिष्टाद्वैत को समझा दो बड़ा बड़ा विरोध आता है वो बोले फल ले आइए परमजी ने कहा फल को उन्हें कितना है पूछा बोले एक है महाराज छोड़ दो छोड़ दिया क्या है लोगों ने बोला कुछ छिलका है कुछ इसमें रस है अब तो कुछ क्या है कोई कुछ छिलका है बीज है और उसका क्या होता है बूदा होता है ना बूदा तीन छिलका है बूदा है अंदर और क्या है रस है ये सब चीजें होंगी ना तो परम मंजी ने कहा फोड़ने पर कितने होंगे बोले तो तीन पहले कितना था एक तो उन्होंने कहा विश्लेषण करके देखोगे तो तीन हो जाएगा और वैसे देखोगे तो हो जाएगा यह सिंधु की भाषा है भगवत प्राप्त संतों की भाषा है, है? भगवत प्राप्त संतों की भाषा है साक्षात्कार महापुरुष है कभी ऐसा कुछ नहीं करते सीधी बात हो गई और झगड़ा की क्या बात है तो वो तो कोई से शास विवाद में समय बर्बाद नहीं करते हैं वो तो क्या है वो तो हमेशा अनुभव में डूबे रहते हैं अब जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखेंगे थोड़ा स्थिति से नीचे आकर ही तो ये सब होगा कुछ नीचे आकर ही होता है वहाँ स्थिति तो फिर कठिन पड़ता है सभी बहुत बढ़िया परमर्श ने बताया करके देखोगे तो ऐसा है आगे देखेंगे तो अब देखो यहाँ पर आत्म आत्मस्वरूपम तो पहला प्रश्न चीज अच्छी ईश्वर में, में प्रथम क्या है आत्मा, आत्मा। तो आत्मस्वरूपम बद्ध मुक्त नित्य भेद आत्मा बद्ध मुक्त और नित्य भेद से तीन प्रकार की है आत्मा बद्ध मुक्त और नित्य भेद से बद्ध और मुक्त तो सब जानते हैं कि ये बद्ध है ये मुक्त है नित्य शब्द इसमें आ गया है तो नित्य ये शब्द क्या नित्य शब्द यहाँ परिभाषिक है न रूप है तो आगे बताएंगे क्या अर्थ है बद्ध मुक्त और नित्य भेद से आत्मा तीन प्रकार की है संसारणों क्या बद्धा इस उच्चनते संसार से संबंध रखने वाली आत्माएं क्या कही जाती हैं बद्ध संसार से संबंध रखने वाली आत्माएं बद्ध कही जाती हैं मतलब जो संसार के बंधन में है और जिनका क्या है जन्मवरण होता रहता है तो जन्म वरण क्या है सुबुक्ता नहीं है जन्म स्वरूप का नहीं है ये क्या है और शरीर के को ही क्या कहते? आत्मा का स्वरूप तो होता है और न ही क्या होती है न जाये है ना और शरीर का संबंध रूप जन्म और शरीर का वियोग रूप मृत्यु भी ये किस कारण है स्वरूपता है क्या ये भी तो कर्म रूप अज्ञान के कारण है उपाधि के कारण है उपाधि जो जो शरीर का संबंध रूप जन्म और शरीर का वियोग रूप मृत्यु जो कही गई वो भी उपाधिक कारण कही गई है है ना श्रोता उसका न तो जन्म है और न ही क्या है मृत्यु है किसकी हाँ आत्मा की अच्छा चलो ठीक है कुछ और हो तो चलो कल बता देंगे थोड़ा से इसमें। इससे ऐसा समझ लेना आप एक ऐसा समझ लीजिए एक उदाहरण बताते हैं शेष के लिए जैसे देखना कि संसार में देखा जाता है लोग पैसा देकर के अपना नौकर बना लेते हैं, पैसा देकर अपना अपना शेष बना लेते तो उस प्रकार से आत्मा परमात्मा का शेष नहीं बना है क्यों क्योंकि आत्मा कुछ उनसे दे करके शेष बना हो ऐसी बात नहीं है परमात्मा कुछ दे करके शेसी बना हो ऐसी बात है। जैसे लोग में कोई पैसा दे करके नौकर बनाते हैं और पैसा न देने पर वो नौकर रहता है तो वैसा यहाँ नहीं है ये क्या स्वाभाविक संबंध है ये नहीं है कि परमात्मा ने कुछ दे करके अपना शेष बना लिया और कुछ दे देकर से बने ऐसा नहीं स्वाभाविक है संबंध है और जिस समय देखना कि व्यक्ति जो है ना किसी की मजदूरी करता है तो जिसकी मजदूरी करता है ना किसी स्वामी की वो नौकर को अपना अधीन समझता है अपने सेष समझता है समझता है ना तो ध्यान देना की उस समय भी वो है परमात्मा का ही से वास्तु में किसका सेस है हाँ ये तो एक उपाधि पैसे उपाधि के कारण वो ऐसा समझने लगा है कि हम इसके शेष हो गए या पैसे के कारण है अब जैसे देखिए कि ए, जैसे कि किसी की मजदूरी की, की जाए ये शरीर से ही तो मजदूरी होगी तो शरीर किसी की मजदूरी करे तो जिसकी मैं आप मजदूरी करेंगे शरीर उसका क्या हो जाएगा शेष पर दूसरे की मजदूरी करते समय भी इस आत्मा की अधीन तो है ये इसकी क्रियाएँ किसकी अधीन है तो उसी प्रकार से ये संसारिक व्यवहार में वो कर्माधीन कुछ भी हो वो है वो परमात्मा का ही से। किसका है वो हाँ दूसरे की मजदूरी करे कुछ भी करे है वो परमात्मा का ही ये संबंध तो रहने वाले हमेशा नहीं है है ना और पिता माता का भी जो है ना संबंध किस कारण हुआ पिता माता के साथ कर्म के कारण हुआ वो भी स्वाभाविक नहीं है ये ध्यान रखना वो भी स्वाभाविक नहीं है परमात्मा से स्वाभाविक संबंध है चलो अपने प्रसंग में आओ आत्मसूभ बद्ध और नित्य धेरे से तीन प्रकार का है तो पहला क्या है बद्धा संसारणों बदार से संबंध रखने वाले संसार के बंधन में रहने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है संसार से संबंध रखने वाली आत्माएं बद्ध कही जाती हैं तो अनादि पूर्ण पाप रूप कर्मों के कारण आत्मा का क्या होता है देह के साथ संबंध और देह के साथ संबंध होने से क्या होता है वो देह को ही आत्मा समझ लेता है और जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपना समझ लेता है, है ना और क्या है कि जो अस्वयं हम परमात्मा जी अधीन है उसको क्या समझ लेता है को स्वतंत्र समझ लेता है। तो, ये सब आ जाती है तो इस कारण क्या है कि वो मोक्ष के साधन में नहीं लगता है मोक्ष के साधन में बल्कि सांसारिक कर्मों में उसकी प्रवृत्ति होती है तो पूर्ण पाप के जनक कर्मों को करेगा किसको करेगा और इसके द्वारा क्या होगा पुनः पुनः पुनः जो है की वो शरीर के साथ संबंध हो जाएगा इस प्रकार क्या है संसार चक्र चलता रहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसर सुजाते जाते है तयो अन्य पिपलम स्वादुवत्ती अन्यो तो यहाँ पर जो है दो का वर्णन है आत्मा और परमात्मा का तो यहाँ संसारी आत्मा का वर्णन है तयो अन्या उन दोनों में दूसरा पिपलम स्वादुवत्ती परिपक्व कर्म फल को भोगता है परिपक्व तो भोगने वाला कौन है बद आत्मा तो बद्ध आत्मा का अनुपण किया गया है परमात्मा के साथ है। बद्ध आत्मा का अनुरूपण किया गया है है संसारी का और विसर्जाम पुना, पुना गीता में है भूत राम विसामी वो अच्छा ये तो वाईमान गोतान जायनते जातान जीवन के है ना ये सब चीज का वर्णन है ये बद्य का का है ना चलो आगे ध्यान देना मुक्त कौन है, है? उच्छिन्न उच्छिन संसार बंधा है मुक्ता समाप्त हो गया बंधन क्या जिनका संसार से बंधन समाप्त हो गया है वे क्या कहते हैं मुक्त मतलब संसार बंधन जिनका समाप्त हो गया है वे आत्माए मुक्त कहलाती है जिनका संसार बंधन नष्ट हो गया है ऐसी आत्माओं को क्या कहा जाता है मुक्त ये पहले रहती है बंधन में और बाद में क्या है हो? कैसी होती है हाँ परमात्मा साक्षात्कार करके ये मुक्त हो जाते हैं को भगवान अनुग्रह से मोक्ष में रुचि हो जाती है मोक्ष के साधन में प्रवृत्त होते हैं गुरु से जा करके क्या है परमात्मा का श्रवण मनन करते हैं श्रवण मनन वेदांत का करने के बाद में निर्ध्यासन अर्थात भक्ति करके साक्षात्कार कर लेते हैं वे क्या हो जाते हैं मुक्त वो क्या हो जाते हैं सुको मुक्ता वामदेवो मुक्ता कहा जाता है ना सुखदेव मुक्त हो गए और मुक्त हो गए क्या हो गए मुक्त है शंकर वेदांत का मुख्य पक्ष क्या है एक वाद एक जीववाद वेदांत परिभाषा के अंतिम में दो पक्ष दिए है एक जीववाद और नानाजीवाद है वो नाना जीववादी हमारा मुख्य है एक जीववाद क्या है मुख्य है तो जब एक जीववाद है तो फिर ये ये सब अविद्या का प्रयास चल रहा है कि नहीं चल रहा है एक जीववाद में जानते है की एक ही मुख्य जीव है और अन्य सब जीवा है अन्य सब क्या है जीवा भाषाएं तो अब ध्यान देना कि जैसे स्वप्न में बहुत लोग दिखाई देते हैं पर उसमें स्वप्न दृष्टा कितना होता है तो स्वप्न दृष्टा एक होता है बाकी सब आभास होते हैं बाकी सब स्वप्न में बहुत लोग दिखाई दें और बहुत लोग दुखी हो तो सबका दुख कब निवृत्त होगा जब स्वप्न दृष्टा और स्वप्न खंड हो तभी तो स्वप्न में दिखाई जितने दुखी प्राणी दिखाई देते हैं सबके दुख की निवृत्ति कब होगी स्वप्न हो तभी तो होगा ना तो इसलिए कहते हैं कि संसार में नाना लोग दुखी हो रहे हैं तो एक जीववाद के अनुसार एक मुख्य जीव है सबके जीवाघार तो सबके जीवा तो सब दुख की निवृत्ति कब होगी जब मुख्य जीव के दुख की, दुख की? तो मुख्य जीव के दुख की निवृत्ति होने पर सबके दुख की निवृत्ति होगी तो मुख्य जीव जब श्रवण मनन करेगा तब ये संसार नष्ट होगा और अभी तक ये सब अविद्या का प्रयास चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसका अव अभी तक कोई मुक्त हुआ है तो सुखो मुक्ता वामदेवो मुक्ता जो कहा जाता है एक जीववाद के अनुसार ये अथवार है अथबार समझते है तो वास्तव प्रशंसा में कह दिया गया वास्तव में कोई मुक्त हुआ ही नहीं एक जीववाद का सिद्धांत है एक जीववाद का सिद्धांत है आज तक तो कोई मुक्त हुआ ही नहीं ये अर्थवाद है तो आज तक तो कोई मुक्त मुक्त नहीं हुआ तो आगे मुक्त होगा इसकी गारंटी क्या होगी तो अभी तक का जैसा है ये वेदांत का उपदेश की परंपरा व्यर्थ गई कि नहीं गई तो आगे भी व्यर्थ जाएगी तो सभी ये पाखंड ही है स्वामी जी भी कहते हैं एक जीववाद मुक्त है स्वामी जी भी कहते हैं और वो सिद्ध आचार्यों ने मान रखा है और उसमें यह भी कहा जाता है कि सभी असवाद है वास्तव में कोई मुक्त है? नहीं हुआ तो अभी तक का उपदेश करना व्यर्थ हो गया आज कितने उपदेश करने वाले गुरु की संसार में गोता लगा रहे हैं ज्ञान दुआ भी लगाते रहेंगे तो इस सिद्धांत होना क्या है होना क्या है यहाँ तो बदगिया मुक्त भी माने जाते हैं यहाँ शास्त्रों को बर्फवाद नहीं माना गया सुखो मुक्ता वाहो मुक्ता जो कहा जाता है वास्तव में मुक्त हुए हैं वहां कुछ स्थिरता किसी भी मत की नहीं है कभी ये होता है ना कोई आदमी कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा चोर होते हैं ना डंड के बहसे कभी बोलेंगे ये कहेंगे कभी वो कहेंगे कभी ये कहेंगे कभी वो कहेंगे चोरों वाली स्थिति बनी रहती है आखिरी तक यदि सत्य हो चोरी ना करे सत्य हो तो एक जगह स्थिर हो जाएगा व्यक्ति स्थिर था कही नहीं अब स्थिर यदि बिल्कुल हो जाओ तो फिर सब अर्थवाद हो गया कुछ भी नहीं है तो सब आज तक मतलब अभी तो कोई मुक्त नहीं हुआ मतलब अपनी परंपरा में गुरु सब कैसे हो कैसे हुए अज्ञानी और आगे भी अज्ञानी तो अज्ञानी की परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान भी कैसे कल्याणकारक हो जाएगा यह सब तो। यह तो ये सब बहुत बातें आती हैं विचार करके देखो तो देखिए उसका एक ग्रंथ है उसका वेदांत सिद्धांत मुक्तावली एक जीववाद का प्रमुख ग्रंथ है प्रकाशानंद सरस्वती का लिखा हुआ है और यही चैतन महाप्रभु के अनुयायी बन गए है प्रबोधानंद सरस्वती नाम से एक एकजीव का लेखक है उनकी समाधि कालीदय है ना समझ गए कालीद से अंदर जाते हैं है, वहाँ साधु लोग रहते हैं वहाँ समाधि है प्रभु तो रान सरस्वती खंडानंद ने भी लिखा है कि एक जीववाद ग्रंथकार जो है वो उनकी समाधि हो गई वृंदावन आ गए थे महाप्रभु के सित हो गए थे चेतन महाप्रभु के समाधि स्वीकार कर लिया था और श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में है वहाँ जाके दर्शन करिए अखंडानंद में हनुमान प्रसाद पोदार और मदन मोहन मालवी इन सबके सहयोग से तो नहीं है कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार हुआ है नया मंदिर देखा है आपने तो वहाँ देखोगे दीवारों में जो तो बढ़िया बढ़िया चित्र बने हैं ना वहाँ चित्र बनाया है वो बिल्कुल साष्टान प्रणाम कर रहे हैं एक जीवाद के जो है ना आचार रहे चेतन माँ चरणों में पड़े हुए हैं वो उनका उद्धार कर तुम भक्सी करो जाकर गण्डावन चले जाओ वहाँ जाकर देखा यह अखंडानंद जिन लगवाया है वहाँ पर उनका चित्र का ही ग्रंथ है मुख्य मतलब उनका है है के चलिए तो अब मुक्त समझ गए जो पहले संसार में रहते हैं फिर साधना करके मुक्त हो जाते हैं है ना? साधना करके मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्ति जो है ना, मुक्त का बंधन कभी नहीं, नहीं होता ध्यान रखने का मुक्त का बंधन कभी भी एक बार तो मुक्त हो गया उसका बंधन कभी भी होता ही नहीं है कभी भी बंधन नहीं, नहीं होता है अवतारवाद की भी कोई शंकर सिद्धांत में कोई गति नहीं है कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य अवतार विद्यारण हो गए शंकराचार्य तो विद्यानिवृत्त हुई थी कि नहीं तो अवतार कैसे हो गया हो गया मतलब अविद्या निवृत नहीं हुई तो ये सब संगति बनती नहीं वैसो सिद्धांत में लग जाते हैं जो मुक्त आत्माए हैं ना भगवान की इच्छा से किसी महापुरुष के अवतार हो जाते हैं जैसे भगवान के अवतार होते हैं उनकी इच्छा से महापुरुष भी आ जाते हैं पर उनका बंधन नहीं होता है जेल में क्या कैदी भी जाते हैं जेल के अधिकारी भी जाते हैं तो अधिकारी को कोई बंदा नहीं क्या जेल के अंदर बस उनके यहाँ अवतारवाद की संगति भी नहीं है महापुरुषों की कुछ भी कुछ कुछ संगति कुछ भी नहीं है अवतारवाद की शंकराचार्य विद्या निवृत हुई थी अवतार नहीं हो सकता तो निवृत्त नहीं हुई अवतार मानो निवृत्त नहीं हुई अज्ञानी बने रहे तो महापुरुषों के अवतार कैसे होंगे वो भी बनता नहीं है आना जाना सब ये या तो उनको अज्ञानी मानो अज्ञानी मानो तो कुछ बनता ही नहीं है यहाँ तो है कि यदि वो महापुरुष है ना तो उनकी अविद्या पूर्णता निवृत्त हो गई है किसी का कल्याण करने के लिए भगवान उनको नियुक्त कर सकते हैं उनका कोई अविद्या लेस भी नहीं माना गया आगे वैश्व सिद्धांत में उनका लेस एस कुछ नहीं है सब भगवान की इच्छा से चलता है भगवान को न मानने से कुछ कैसे चलेगा तो अविद्या लेस मानो तो भगवान को मानना अच्छा है अविद्या मानना अच्छी है लेस उसका तो भगवान से बड़ी तो उनकी अविद्या है तो सबसे ज्यादा उनका जो है प्रसार लगता है अविद्या को सिद्ध करने में सदस्य बचने के सिद्ध करने में ईश्वर को तो, तो कुछ मातव ही नहीं है वो तो मिथ्या है बाधित होता है अविद्या के सिद्धी में पूरा प्रयास है इनका तभी तो, तो माया है ना ये क्या कहते हैं माया की माया भी उपासना करते हैं अविद्या भगवान भी उपासना करे हुए तो सब बातें नहीं जाएंगे अविद्या की सर उसको विलक्षण सामर्थ्य वाली ऐसा ऐसा वादी सब वादी उसको कर देते हैं मुक्ति बारे एक नित्य देखना यह शब्दावली आपको नहीं लग सकती है ये कहते हैं कदापि अनाघ्रात संसारा शेषा शेष क्या शेष शेषाद नित्या कदापि अनाघ्रात संसारा जिन्होंने कभी भी संसार को सुहा नहीं है मतलब जिनका संसार में बंधन कभी नहीं हुआ है जिनका संसार में बंधन देना परमात्मा का कभी भी संसार में बंधन होता है तो जैसे परमात्मा का संसार में बंधन कभी नहीं होता है ऐसे ही परमात्मा के कुछ ऐसे भक्त हैं परमात्मा के कुछ ऐसे सेवक हैं कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनका की कभी भी संसार में बंधन जो तो भगवान जैसे पारिषद हैं जैसे नारायण है वैतुंख लोक में तो नारायण है ना तो नारायण का जो वाहन है ना क्या गरुड़ गरुड़ है तो वो भी क्या कभी बंधन में नहीं आया और भगवान शेषनाथ समझते हैं अनंत अनंत जो है भगवान की सेवा कैसे करते हैं सैया के रूप में सैया है ना बिस्तर है और उपदान के रूप में तकिया के रूप में और छत्र के रूप में है ना? रूपों में जो क्या है है भगवान की सेवा करते हैं किस किस रूप को धारण किए हुए है सैया को उपलान को और छत्र को इस रूप में वो रहकर भगवान की सेवा करते हैं जो क्षण ऐसे किए है ना धूप से आतक से रक्षा के लिए अपने मुख से जो है ना बहुत सुगंधित सुगंधित मलियागिरी चंदन के समान वो वायु छोड़ते रहते हैं बिल्कुल दिव्य शीतलमंद सुगंधित वायु छोड़ते रहते हैं भगवान जी है। तो जो वैसे भगवान के पास है ना जैसे श्री कृष्ण भगवान है ना श्री कृष्ण के जो अष्ट कथा कहे गए और भी जो उनके सेवक सेवकाए हैं ये सब कैसे नित्य कभी बंधन में नहीं जाए रामचंद्र के साकेत धाम में हनुमान जी नित्य है और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब कैसे हैं नित्य रामचंद्र परमात्मा है उनके सभी कैसे ऐसे नित्य है कभी बंधन में नहीं है। इनके आउट औटा हो जाते हैं नित्यों मुक्त पहले बंधन में होते हैं फिर करके मुक्त होते हैं और नित्य कभी बंधन में आए ही नहीं नित्य सब ये पारिभाषिक है ना ध्वंसा प्रतियोगित तो यहाँ नित्यत्व तो नहीं हो बनेगा ध्वंस नहीं बात ही ध्वंस बिन्द सभी ध्वंसा प्रतियोगित रूप नित्व सभी आत्माओं का है ना नित्य सभी ध्वसा से जो भी स्वरूप नित्य थे तो सब मिलता है हाँ बोलो हाँ मैं बता रहा हूँ आपको नित्य आत्माए सभी नित्य हैं, सभी तो नित्य शब्द यहाँ पर जो है किसको कहता है कदाप यना ग्राफ इस ईस है। है ना ध्वंस नती ध्वंसा प्रतियोगित्व अर्थ में नहीं है उस अर्थ में उस अर्थ में तो है। सभी आत्माएं अपनाएती है।, है ना कदापि संसारा जो कभी भी संसार में नहीं आए थी समझ में तो नित्य समझ गए जैसे भगवान का कभी बंधन नहीं होता है इसी भगवान के नित्य जो सदा सेवा में रहने वाले हैं उनका भी बंधन कभी भी नहीं होता है ऐसा भी समझ रहे भगवान से अतित्व सब बद्ध ही है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इनका कभी भी भगवान से स्कूल आचरण नहीं होता इनका कभी भी क्यों अविद्या नहीं है तो आचरण पर स्कूल होता नहीं लोगों का कभी ऐसा आगे ध्यान देंगे तभी तो भगवान की बहुत सारा इष्टमन होता है ना बहुत ही अनंत महिमा उनकी है जितनी स्तुति की जाए कमी है परमात्मा से बड़ा कौन है देखिये कदाप अनाघ्रात संसार आ जिन्होंने कभी भी संसार का स्पर्श नहीं किया है, है ना जिनका संसार में कभी भी बंधन नहीं वैसा श्रेष्ठ मतलब अनंत श्रेष्ठ और शेषासन शेषासन का मतलब शेष को खाने वाला कौन गलो आदि से और जो भगवान के पास है उनको ले लेना विश्व लेने भी विष्णु भगवान के दरबार में रहते हैं हाँ। मतलब शेष यहाँ दूसरे सर्पों को खा गया उस शेष को कोई नहीं खा पाएगा शेष का दूसरे सर्प का पौधा क्या खा जाते हैं हु? अब देखो देखा भगवान शंकर के गले में कौन रहता है सर्फ रहते हैं ना आपने बहुत से महात्माओं की जीवनी में पढ़ा होगा कि सर्फ उनके पास आके बैठ जाते थे सुना की नहीं सुना है? एक नाथ महाराज की दिखाई देता है आता ना सर्फ उनके पास नहीं? आता है था ना अच्छा और भी सतुओं के जीवन में आता है कि बहुत से सर्फ उनके पास आ जाते थे कारण क्या है सर्फ को संगीत बोलती है मालूम है ना तो कही कहीं, कहीं संगीत देखा सर्फ पकड़ने वाले होते हैं और कुछ ऐसा वाद्य बजाते बजाते वा सर्फ वहाँ पे आ जाते हैं तो जिनका साधना का स्तर बहुत उच्चतम हो गया है जिनका मतलब आत्मा और परमात्मा के योग की स्थिति आ गई है ना बहुत गहन साधना चल रही है तो अंदर एक नाद ध्वनि सुनाई देती है और वो आगे चलते चलते बहुत मधुर हो जाती है उसको जप वगैरह नहीं करना पड़ता है एकाग्रता के लिए अंदर ही जिसे हम प्रणव या कुछ बोलेंगे ना से या मन से बोलना नहीं पड़ेगा वो तो ध्वनि अंदर ही विस्फुटित होती है उसको सुना सुनना पड़ता है तो ऐसा मधुर ध्वनि अंदर आती है साधक के कि उसको सुनने के लिए पास में ये उसका रहस्य है ये सब वेदांत की पुथी पढ़ने पढ़ाने से नहीं होता है साधना के इस एक है सभी प्राप्त हो जाती है ना और करने से नाम जब से सब हो जाता है उस कारण जो है ना सुना होगा महात्मा थे भजन करते सर्फ उनके बाद आ जाता था सर्फ के कारण यही है विश्व संगीत अंदर से वो धीन है तो उसको सुनने आ जाता है काटते नहीं है वो भी जाते हैं संसार में बंधन नहीं हुआ हाँ। तो ऐसा कौन है गरुड़ आदि से कौन लेंगे आप विश्वक सेन श्री कृष्ण के दरबार में ले जाना है तो आपको उनके आश्रशा कहा है और सेवक सेन का श्री राम के दरबार में जाओ हनुमान लक्ष्मण भरत सब लोग ये सभी और ऐसा ही समझ देना ये सभी कैसे हैं नित्य हैं आगे देखेंगे तो ये तीन हो गए ना अब इसमें फिर ये बद्ध का प्रसंग ज्यादा आता है तो संसार से मुक्ति किसको होनी बद्ध की विचार तो बद्ध को है ना तो उसका ही वर्णन आता है तो फिर जब वो नित्य है और वो ज्ञान रूप है आनंद रूप है तो उसको दुख कैसे हो जाता है ये सब बातें आएंगी है न तो जल सग्नि संश्रेष्ठ स्थल औष्ण शब्दार्थ उत्पत्ति अति अचित संबंधेन अविद्या कर्म वासना रुचि उत्पत्ति होती अचित संबंधेन अचेतन के साथ संबंध होने से प्रकृति के साथ संबंध होने से अविद्या कर्म वासना और रुचि उत्पत्ति होती है और अचित के संबंध के बिना होगा कुछ नहीं। ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णमसया